ब्रह्म सूत्र के अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में एनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ को लेकर के जो संशय हुआ कि इस वाक्य में अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को प्राप्त कराया जा रहा है जो ब्रह्म उसका परामर्शक ब्रह्म शब्द है तो अमानव पुरुष उपासकों को परब्रह्म की प्राप्ति कराता है या अपर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है संशय हुआ तो प्रथम सिद्धांत बताया जा रहा है कार्यम बादरी आ, क्या तदुपपत्ते तदुउपत्म तो बादरी तदुउपत्य उपपत्ते ये जो है आ, इस सूत्र से बताया जा रहा है सिद्धांत को कि स ये नान ब्रह्म गमयतीवाक्यस्थ अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को प्राप्त कराने वाला कार्य ब्रह्म है। प्राप्त किया जा, कराया जाने वाला ब्रह्म है कार्य ब्रह्म। है। क्योंकि कार्य ब्रह्म कार्य कार्य क्योंकि में गंतव्यत्व संभव है गंतव्य वही बनता है जो गंता से भिन्न हो और देश से परिचिन्न हो वो होता है गंतव्य गंता है मृत्यु लोक में गंतव्य है ब्रह्म लोक में कार्य ब्रह्म मानेंगे तब वह ब्रह्म लोक में है सत्यलोक में है देश परिचिन्नता है उसमें और गंत भिन्नत्व तो भी है इसलिए गंतव्यत्व की उसमें उपपत्ति होती है परब्रह्म में तो परब्रह्म ब्रह्म तो सर्वात्मा होने से गंता की भी आत्मा है इसलिए गंत्री अभिन्न है और सर्वगत होने से देश से अपरिचिन्न है तो उसमें गंतव्यत्व उपपन्न नहीं हो पाएगा परब्रह्म में कार्य ब्रह्म में उत्पन्न होता है इसलिए कार्य ब्रह्म ही उपासक के द्वारा प्राप्त ब्रह्म है और अमानो पुरुष उपासकों को उस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है ऐसा मानना उचित है और ये कहा कि विशेष तत्वाच्च सूत्र से ब्रह्म लोका गमयति ये जो श्रुतियंत्र है बृहधारण्य श्रुति उसमें ब्रह्मलोकान ऐसा बहुवचन गंतव्य में बताया गया है पर ब्रह्म तो एक है अद्वितीय है वो यदि प्राप्तव्य होगा तो उसमें बहुवचन ये विशेषण बन नहीं पाएगा अनेकत्व का बोधक और लोक शब्द का प्रयोग भी तथा ये जो बहुवचन इन सब विशेषणों के कारण निश्चित होता है कि स्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है पर ब्रह्म नहीं इस प्रकार ये विशेषी तत्वाच्च इस द्वितीय सूत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तृतीय सूत्र का एक शंका के रूप में अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान उसे देखिए भाष्य में ननु कार्य विषय भी ब्रह्मशब्दों नोपद्य समन्वय ही समस्तस्य समस्त जगत जन्माद ब्रह्म स्थापित तो ये कहते हैं कि कार्य विषयपि ब्रह्म शब्दो ब्रह्मशब्दों नोपद्य ब्रह्म गमयति इस वाक्य में जो प्रयुक्त ब्रह्म शब्द है उसका कार्य ब्रह्म अर्थ करने पर भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग अनुचित सिद्ध होगा सुसंगत नहीं होगा क्योंकि समन्वय अध्याय में यानी प्रथम अध्याय में द्वितीय अधिकरण में प्रथम पाद के ब्रह्म पदार्थ का लक्षण बताया गया समस्त जगत जन्मादि कारणत्व तो जो समस्त जगत जन्मादि कारण है वह ब्रह्म है तो ब्रह्म का लक्षण जिसमें घटेगा उसे ब्रह्म कहा जाएगा और आप कह रहे हो जो गंत, गंतव्य बताया जा रहा है वह कार्य ब्रह्म है तो स्वयं अपने तो गति स्थिति तथा लय का कारण नहीं बनेगा कार्य ब्रह्म तो ये जो ब्रह्म का लक्षण बताया वो उसमें घटेगा नहीं न घटने के कारण उसे ब्रह्म पदार्थ कैसे कहा जाएगा वो ब्रह्म शब्दार्थ मुख्य ब्रह्म शब्द नहीं होगा इस प्रकार की यह शंका की जा रही है कि कार्य विषय भी ब्रह्म शब्दों नोपद्यते स्रह्म वाक्यस्थ। कार्य रूप अर्थ अर्थ ब्रह्म शब्द का नहीं होगा इस वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द का क्योंकि समन्वय अध्याय में जन्मादेश इस अधिकरण से समस्त जगत जन्मादि कारण को ब्रह्म बताया गया है तो जो हिरण्यगर्भ गर्भ का भी जन्म स्थिति लय का कारण है उसे माना जाएगा ब्रह्मा, न कि हिरण्य गर्भ कोई वो तो को माया, इति स्थापितम ये ब्रह्म का लक्षण बताया गया है स्थापितम यानी निर्णय प्रदान किया गया है इति हने इस प्रकार की ये शंका हुई अत्र उच्चते इस प्रकार की शंका का निराकरण कर किया जा रहा है तृतीय सूत्र से अधिकरण के पाद के नवम अधिकरण के तृतीय सूत्र से सामिप्यात् सामि तदव्यपदेश सामि तद सामिप्यातु तदव्यपदेश सामि त तू तद्व्यपदेशः ऐसे तीन पद हैं इसमें से तू ये निपात है जो आशंका हुई उसका व्यावर्तक इसलिए भाष्यकार भगवान भाष्य में कहते हैं तू शब्द आशंका व्यावृत्यर्थ तू शब्द पूर्व में प्रदर्शित आशंका का निवर्तक है और ये कहा जा रहा है ब्रह्म शब्द का यद्यपि मुख्यार्थ तो पर ही है कारण ब्रह्म ही है। जो समन्वय अध्याय में समस्त कार्य के उत्पत्ति आदि का कारण बताया गया वही ब्रह्म शब्द का मुख्याार्थ है यद्यपि तो भी भगवान व्यास जी कह रहे हैं स येनान नान ब्रह्मगमयती इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ वह समस्त कार्य के जन्मादि का कारण ये ब्रह्म पदार्थ नहीं है इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ वह होने पर भी यहाँ लक्षार्थ लेना है और वह ब्रह्म शब्द कारण का वाचक लक्षणा से कार्य का परामर्शक बन रहा है जैसे गंगायाम घोष में गंगा पद प्रवाह का वाचक है लक्षणा से बोधक हो जाता है तीर का गंगा तीर का ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म शब्द का शक्यार्थ तो कारण ब्रह्म होगा और लक्षार्थ होगा कारण संबंधी कार्य शक्य संबंध लक्षणा होता है तो शक्य है कारण ब्रह्म शब्द का और उसका संबंध है सामिप्य रूप संबंध जैसे गंगा शब्द का शक्यार्थ प्रवाह का सामिप्य संबंध तीर में होने से सामिप्य संबंध रूप लक्षणा से गंगा पद तीर का बोधक हुआ वैसे ही यहां पर समस्त कार्य के जन्मादि का कारण ये ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ है और सामिप्य संबंध से जो हिरण्यगर्भ गर्भ है कार्य ब्रह्मा उसका वो परामर्शक हुआ प्रथम कार्य है यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुतियां प्रथम प्रथम कार्य के रूप में हिरण्यगर्भ को बता रही है इसलिए हिरण्यगर्भ गर्भ है सूक्ष्म कार्य उपाधि समष्टि सूक्ष्म कार्य उपाधि होने के कारण कार्य के लिए निकटवर्ती कारण के लिए निकटवर्ती तो हिरण्यगर्भ रूपी कार्य में कारण का सामिप्य रहेगा इसलिए वेद व्यास ने कहा सामिप्यात यानी सामिप्य संबंध रूप लक्षणाशय ओ ब्रह्म शब्द का जो मुख्यार्थ है कारण उसका सामिप्य कार्य ब्रह्म में होने से तो ये सामिप्य संबंध रूप लक्षणा से कार्य ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा सामिप्यात तदव्यपदेश इसमें तद शब्द का अर्थ है ब्रह्म शब्द का व्यपदेश यानी प्रयोग कारण के वाचक ब्रह्म शब्द का कार्य में प्रयोग हुआ लक्षणा से सामिप्या तदव्यपदेश इस प्रकार तो इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं पहले तू शब्द का अर्थ करते हैं तू शब्द आशंका व्यावृत्त व्यावृत्त्यर्थ त का अर्थ करते हैं पर ब्रह्मीप्या ब्रह्मण अपर ब्रह्म है प्रथम कार्य किसका कारण ब्रह्म का तो इसलिए प्रथम कार्य हो जाएगा कारण के लिए समीप कारण का सामीप्य रूप संबंध रहेगा प्रथम प्रथम कार्य में तो परब्रह्म यह हो गया कारण ब्रह्म यानि शक्यार्थ ब्रह्म शब्द का और उस शक्यार्थ का सामिप्य संबंध अपरस्य से अपर ब्रह्म में है इसलिए अपि अपी शब्द प्रयोगो तदव्यपदेश का अर्थ कर दिया तस्मिन अपि से लेना है कार्य ब्रह्म को अपर ब्रह्म को तो तस्मिन अपने अपरस्मिन अपनी ब्रह्मणी कार्य ब्रह्मणि तस्म शब्द से लेना कार्य कार्य ब्रह्मणी अभी ब्रह्मशब्द प्रयोग तद्यपदेश का अर्थ कर दिया ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ वह प्रयोग न विरुद्ध थे लक्षण से विरुद्ध नहीं होगा क्योंकि परब्रह्म ही उपासकों के लिए कुछ कार्य उपाधि को लेकर के उपास्य ब्रह्म बन जाता है कार्य रूप उपाधिगत तो गुण विशेषों को लेकर के उपासना होती है गुण चिंतनम उपासनम तो निर्गुण के तो कोई गुण होते नहीं इसलिए उपासना नहीं होगी गुण चिंतन रूप इसलिए निर्गुण ब्रह्म में उपासना की सिद्धि के लिए उसकी कुछ गुण सिद्ध हो जाए तो गुण बिना उपाधि के नहीं होता इसलिए उपाधि बताई जाती है और उपाधि से युक्त परब्रह्म को ही उपास्य ब्रह्म कहा जाता है और कार्य उपाधि हुआ तो कार्य ब्रह्म कारण उपाधि होगा तो कारण ब्रह्म और कार्य तथा कारण उपाधि से रहित होगा तो निरुपाधि ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म तो एक ही है उसी को उपाधि रहित विवक्षा करते हैं तो वह निर्गुण निराकार निर्विशेष होता है उसकी उपाधि युक्तता की विवक्षा करते हैं उपाधिक सविशेष होता है फिर सविशेष के अवांतर दो भेद कारण उपाधि कार्य उपाधि कारण उपाधि को अक्षर पुरुष कार्य उपाधि को अक्षर पुरुष कहा जाता है और जो कार्य कारण उपाधि से रहित हैं, उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है ये आगे कहा जा रहा है कि परम ब्रह्म तो परम किकारधर्मोमयवादि उपासनाश्यम विशुद्ध उपाधि विशुद्धपाधिंबंध तो विशुद्ध उपाधि संबंधम ब्रह्म की उपाधि बतानी है तो जीव की उपाधि के तरह मलिन नहीं होगी कार्य का, सोपाधिक ब्रह्म में जो उपाधि है कारण उपाधि में भी शुद्ध सत्व प्रधान माया कारण ब्रह्म की उपाधि और कार्य ब्रह्म में भी समी बुद्धि और उस समि बुद्धि में संसार के विषयों के प्रति राग द्वेष नहीं होता ये रागद्वेश ही उसका विशुद्धत्व है और ये मनोमयत्वादि गुणों से युक्त भी बताया गया है न सांडिल्य विद्या में और उनमें मनोमयत्वादि में, मनो में मनादि उपाधिया कार्य रूप होने से उनमें उत्पत्ति विनाश आदि रूप दोष होने पर भी विकार होने पर भी वे श्रेय के हेतु है क्रम मुक्ति की हेतु होता उपासना है ना मनोमयत्वादी गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्र उपासना शांडिल्य विद्या है उसका फल है क्रम मुक्ति मुक्ति तो श्रेयस है निश्रेयस है और उस निश्रेयस का हेतु मनोमयत्वादी गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना होने से उन्हें कहा जा रहा है विशुद्ध उपाधि संबंध ये मनादि विशुद्ध है समष्टि मनादि तो परम एवि ब्रह्म अपरम स्थिति ऐसा अन्वय करना वाक्य जहाँ समाप्त वहाँ पर आया अपरम स्थिति स्थिति यानी निश्चय परब्रह्म ही अपर ब्रह्म कहलाता है कब तो विशुद्ध उपाधि संबंधम सत ऐसा जोड़ना विशुद्ध उपाधि के संबंध से युक्त होता है उपाधि से युक्त परब्रह्म को ही किया जाता है तो वो हो जाता है अपरब्रह्म कार्य उपाधि से युक्त ब्रह्म ऐसा हम अपने मन से नहीं कर सकते श्रुति बताती है इसलिए कहते हैं क्वचित कैचित विकार धर्मोमयदेश अपरम स्थिति तो कोचित एने कोचित उपा प्रकरण उपासना के प्रकरणों में शांडिल विद्यादि के प्रकरणों में परब्रह्म ही विशुद्ध उपाधि संबंध से कहा जा रहा है वो उपाधि धर्म से युक्त कहा जा रहा है इसे बताने के लिए कहा कि कैश्चित विकार धर्म ही। कुछ उपाधि से विकार, है कार्य। विकार धर्म है कार्य धर्म तो कार्य उपाधि धर्म धर्मतया उपदिश्यमान कार्य धर्म कौन है मनोमयत्वादि मन है कार्य और मन उपाधि वाले ब्रह्म को कहा जाएगा मनोमयत्वादि उपास, उपास नया तो मनो हैं उपासनया उपदश्य मनोमय से युक्त तया मानम परम एव ब्रह्म अपरम स्थिति वह अपर कहलाता है जब उपा कार्य उपाधि युक्त तया उसे बताते हैं तो अपर हो जाता और उपाधि विनिर्मुक्त बताते हैं निर्विशेष हो जाता है और इसे उपाधि युक्त तया क्यों बताया जा रहा है कार्य धर्म युक्त तया तो उपासनायक जो ज्ञानाधिकारी नहीं है विचार में असमर्थ है भावना प्रधान है उन्हें गुणचिंतन रूप उपासना रूपी साधन दिखाने के लिए श्रुति ने निर्गुण को ही उपाधि संबंध से गुण युक्त बताया है गुण युक्त स्वरूपतः वह मनादि के बिना मनोमयत्वादि गुणों से रहित है और मनोमयत्वादी गुणों से विशिष्टतया उसका चिंतन करते हैं तो वह ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति का साधन बन जाता है उनका ये उपासन गुण चिंतन रूप उपासना साधन प्राण शरीर भारूप, भारूप। वो स्वरूप है नहीं, भारूपत्व तो जो गुण है वो स्वरूप गुण है यानी ज्ञान ज्ञान रूपता वो स्वरूप गुण है गुण कहते है धर्म को हम्म सत्य संकल्प इत्यादि भी आगे जो बताए गए हैं सत्य काम वो भी विकार धर्म है इस प्रकार ये सामिप्यापदेश इस सूत्र की व्याख्या हो गई भाष्य में अब दसवें सूत्र के द्वारा पाद के और अधिकरण के चतुर्थ सूत्र के द्वारा व्यावर्त दो शंका है उसे बताया जा रहा नु कार्य प्राप्त अनावृत्ति श्रवणम न घटते परस्माद् नी पर ब्रम्हणो अवचि नित्यतायती दर्शयती चेहयान पथा येते न प्रतिपद्यमाना इमं नावर्तन्ते इति तेषां इह पुनरावृत्ति अनावृत्ति प्रतिप्यम इम मनव इति चेत् इतनी है आशंका इसका व्यावर्तन करने के लिए दसवा सूत्र आ रहा है। आशंका है कि जो आपने अभी तक हेतु बताए हैं उपपति, विशेषी तत्व ये दो हेतु इनसे सिद्ध किया कि स एनान ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्त ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है पर नहीं और पर के वाचक ब्रह्म शब्द का प्रयोग कार्य में कैसे हुआ तो कहा लक्षणा से हुआ उसे सामीप्यापद इस सूत्र से बताया गया लेकिन कहते हैं श्रुति अर्चिरादि मार्ग से जो जाते हैं उनकी अनावृत्ति बता रही है अनावृत्ति का मतलब है पुनर्जन्माव पुनर्जन्म उनका नहीं होता है ये बता रही है अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है और कार्य ब्रह्म को यदि वे प्राप्त करेंगे तो कार्य तो जात ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाशी है उसमें अमृतत्व नहीं है विनाशित्व है कार्य में और कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे यदि अर्चिरादि मार्ग से जा करके तो अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले को अमृतत्व की प्राप्ति होती है यह श्रुति बाधित हो जाएगी उसका विरोध होगा इसलिए अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों को अपुनरावृत्ति बताने वाले श्रुति वचनों में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मानना चाहिए जिससे उनकी पुनरावृत्ति सिद्ध होगी ऐसे ब्रह्म को ही वे प्राप्त करेंगे तो परब्रह्म ही अविनाशी है अमृत हैं उसको प्राप्त करेंगे तो अपुनरावृत्ति होगी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति से अपुनरावृत्ति संभव नहीं है इसलिए सयेनान ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म ही करना चाहिए परब्रह्म की प्राप्ति अमानव पुरुष उपासकों को कराता है ऐसा कहेंगे तो फिर अमृतत्व का लाभ उनको होगा उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी अनावृत्ति की सिद्धि होगी ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु, कार्य प्राप्त अनावृत्ति श्रवण न घटते यदि अर्चिरादि मार्ग से गए हुए उपासक कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ऐसा आपका मत है तो आपके इस मतानुसार फिर कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने वाले उपासकों की अनावृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी तो अनावृत्ति बोधक जो श्रवण है यानी श्रुति वचन है उसका विरोध होगा न घटते का अर्थ वह उपपन्न नहीं होगा उसका विरोध होगा कैसे विरोध होगा इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं नहीं ही परस्माद अन्यत्र क्वचित नित्यता संभावती तो परस्मा ब्रह्मण अन्यत्र क्वचित नित्यता न पर ब्रह्म को छोड़कर के अन्य किसी भी पदार्थ में नित्यता यानी अविनाशिता रूप नित्यता की संभावना नहीं है अविनाशीपन्यता पर्रह्मीय है क्योंकि बृहदारण्य श्रुति कती है अन्यत आर्तम अतः अन्यत आर्तम याने विनाशी विनाशी परस्मणी हो चाहे प्रकृति हो या प्राकृत जगत हो शांत है प्रकृति अनादि शांत है जगत शांत है शांतता दोनों में है और अनादि अनंत मात्र एक पर ब्रह्म है हिरण्यगर्भ तो शादी भी है शांत भी है कार्य ब्रह्म है उत्पन्न हुआ है इसलिए शादी है और सौ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नष्ट होता है इसलिए शांत है और उसको प्राप्त करने वाला साधी शांत पदार्थों को प्राप्त करने वाला अमृत अमृतत्व को मुख्य अमृत अमृतत्व को प्राप्त होता है यह कैसे कहा जाएगा इस अभिप्राय से हैं कि नहीं परस्मात् अन्यत्र अन्यत्रचित तो परब्रह्म को छोड़कर के अन्य किसी में भी कार्य ब्रह्म में नित्यताम न संभावती संभव नहीं है और अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले उपासकों को श्रुति बता रही है अनावृति होती है उनकी दर्शयती चेवयाने न पथा प्रस्थिताम तो देवयान मार्ग से प्रस्थान करने वाले जो हैं, उनकी अनावृत्ति दर्शयती दर्शयती का करता है श्रुति अनावृत्ति बता रही है वे कौन हैं? तो श्रुतिवचन तो कहते ये हैं ये नम मानव आवर्तम नवर्तनतेने अर्चिरादिना मार्गेण इस अर्चिरादि मार्ग से प्रतिपद्यमाना, ब्रह्म प्रतिप्यम अर्चिरादि मार्ग से जा करके ब्रह्म को प्राप्त करने वाले इम मानव आवर्तम नावर्तन्ते का मतलब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं इति इति श्रुति वचनम अनावृत्ति दर्शेती ऐसा नहीं करना यह श्रुति अर्चिरादि मार्ग से प्रस्थान करने वाले उपासकों को अनावृत्ति बता रही है और भी श्रुति है तह न पुनरावृत्ति रस्ती तो पुनरावृत्तिरस्ती तयोधुमा अमृतत्वी यह श्रुति भी बता रही है कि तया शब्द से ग्राह्य सुसुमनाडी तो सुसुमनाडी से उर्ध्वम आयन ऊपर आते हैं मूर्धा से निकल करके अर्चरादि अतिवाहिक देवताओं के द्वारा अतिवाह्य मान उपासक अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त की कर, की कराए जाते हैं ब्रह्म की प्राप्ति उनको कराई जाती है और फिर वो अमृतत्व एति अमृतत्व को प्राप्त करते हैं ये जो अमृत तत्व है इस अमृत तत्व के विषय में कहते हैं कहते हैं कि वो अमृत तत्व है मुख्य अमृत तत्व है तो यह वचन भी तया शब्द से उपलक्षित अर्थिरादि मार्ग से जाने वालों को मुख्य अमृत तत्व की अपनरावृत्ति की प्राप्ति बता रहा है तो इन वचनों का विरोध होगा यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को कराई जाएगी तो कार्य ब्रह्म तो विनाशी है तो अपुनरावृत्ति थोड़ी हुई फिर तो इति चेत इस प्रकार यदि आशंका कोई पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते अत्र ब्रूम इस आशंका के निवृत्ति के लिए हम ये कहते हैं तो चतुर्थ सूत्र का उच्चारण कर लें कार्या तद्यक्षेण सह अतः परम अभिधा तद सह अतः परम अभिधा तो कार्याद्यक्षेण सह अतः परम अभिधान ऐसे छह पद हैं इसमें तो कहते हैं तयोर्धुमायन अमृतत्वी ये तेन प्रतिपद्यमाना इम मानव आवर्तम नावर्तन्ते इत्यादि श्रुतिया जो अपनरावृत्ति बता रही हैं वो ठीक ही बता रही है उनका कोई विरोध नहीं होगा वो क्रम मुक्ति को बता रही है उत्तरायण मार्ग से जाते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक के अध्यक्ष कार्यब्रह्म के पास अमानव पुरुष ले जा करके पहुंचाता है और फिर वहाँ ब्रह्मलोक के अध्यक्ष जो कार्यब्रह्म ब्रह्म है हिरण्य उनके पास बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय करते हैं ये शांडिल्य उपासना और दहर विद्या वैश्वानर विद्या आदि जो भी क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं हैं ये उपासनाएं करके ब्रह्मलोक में गए हुए जो लोग हैं उनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक के जो अध्यक्ष हैं ब्रह्म विद्या के परंपरा में द्वितीय अध्यक्ष हैं द्वितीय आचार्य हैं नारायण से प्रभव ये जो ब्रह्म विद्या की परंपरा है ना नारायणम पद्म भवम इसमें पद्मभव भव है ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक के अधिपति उनको कहा जा रहा है तद अध्यक्ष शब्द से सूत्र में कार्याते कार्या तद्यक्षेण इसमें तद में अध्यक्ष पद का अर्थ है नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम में जो ब्रह्म विद्या के आचार्य परंपरा में द्वितीय ब्रह्म विद्या के आचार्य है पद्मभव भव यानी कमलासन ब्रह्मा जी को कहा जाता है वे ब्रह्मा जी यहाँ पर तद्यक्ष अध्यक्ष हैं ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हैं उनको उपनिषद की भाषा में हिरण्यगर्भ कहा जाता है हिरण्यगर्भ के पास से उन्हें वेदांत स्वाध्याय करके परब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है निर्विशेष की प्राप्ति होती है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की और फिर जीवन मुक्त होकर के रह जाते हैं वहाँ कब तक रहेंगे जब तक हिरण्यगर्भ की सौ वर्ष की आयु उनके दिन मान के अनुसार पूरी नहीं होती है तब तक रहते हैं और जिस दिन ब्रह्मा जी के मान के अनुसार ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उस दिन फिर हिरण्यगर्भ का भी शरीर शांत होता है जैसे मानव शरीर में जिसको निर्विशेष का साक्षात्कार हुआ तो उसका भी जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है और जिस दिन प्रारब्ध शांत होता है तस्य तावध चिरम यावन नहीं अथ संपस्य के अनुसार फिर ब्रह्मज्ञानी का भी शरीर छूट जाता है और ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने पर उन्हें विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है मुख्य अमृत तत्व की प्राप्ति होती है ऐसे क्रममुक्ति के की साधन भूता शांडिल्य विद्यादि जो उपासनाएं हैं वो करके उत्तरायण मार्ग से जो ब्रह्मलोक जाते हैं उन्हें ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त होता है और फिर ब्रह्मा जी का जब तक शरीर है तब तक वे वहीं पर ब्रह्मा जी के साथ जीवन मुक्त होकर के रहते हैं ब्रह्मलोक में और जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है उस समय महाप्रलय होता है ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु पूरी होते ही महाप्रलय होगा उस समय फिर कार्य मात्र का कारण में विलय होगा केवल प्रकृति शेष रहेगा गुणत्रय की साम्य अवस्था की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी के सौ वर्ष पूरे होने पर अभी पचास वर्ष के ब्रह्मा जी हुए हैं अभी पचास वर्ष बाकी है पचासवें वर्ष में पहला दिन है लेकिन उनका पहला दिन होता है मनुष्य के चारों युग दो हजार बारह आकर के बीत जाते हैं तब उनका चौबीस घंटा पूरा हो जाता है एक दिन ब्रह्मा जी का तो अभी तो अट्ठाईस बार आ करके चले गए हैं सत्ताईस बार तो कलयुग आ करके चला गया और अट्ठाईस बार तीनों युग आ करके चले गए कौन ये सत्ययुग अट्ठाईसवा चला गया उनके पहले दिन का और युग भी चला गया द्वापर युग भी चला गया अट्ठाईसवा कलिग चल रहा है अभी ऐसे 2000 चारों युग आकर के बीच जाएंगे तो 2000 के सामने अभी 28 मात्र गए हैं तो अट्ठाइस का मतलब तो उनका अभी ब्रह्म मुहूर्त ही चल रहा है 2000 के सामने 28 संख्या क्या है अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है पहले दिन का इक्यावनवे दिन का इक्यानवे वर्ष के पहले दिन का ब्रह्म मुहूर्त है <coughs> सूर्योदय भी नहीं हुआ है और जब उनके पचास वर्ष पूरे होंगे और पचास तो पूरे हो गए तब महाप्रलय होगा तो महाप्रलय होने पर ब्रह्मा जी का शरीर छूटेगा वे विधेय कैवल्य को प्राप्त करेंगे और वहाँ पर रहते समय जिनको जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है ब्रह्मा जी से वे सब भी विधेय कैवल्य को प्राप्त करेंगे उनका जन्म फिर कभी भी नहीं होगा इस संसार में वो ब्रह्मलोक में अंतिम जन्म है उनका इसलिए क्रम मुक्ति कहा जा रहा तो इसलिए तयोर्धुमायन अमृतत्व ये न स पुनरावृत्य जो सूत्र कह रहे हैं उत्तरायण मार्ग में मार्ग से जाने वालों का फिर जन्म नहीं होता है करके एक जन्म होगा वह ब्रह्मलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं होगा वो मुक्त हो जाएंगे ब्रह्मा जी के साथ इसलिए अपुनरावृत्ति को बताने वाले जो वचन हैं अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले के अपनरावृत्ति को बताने वाले वचन उनका कोई विरोध नहीं है वे उत्पन्न होते हैं वे क्रम मुक्ति को बता रहे हैं ये इस सूत्र से व्याजी बता रहे हैं इसलिए लिखते हैं कि कार्यात्यय कार्याय में कार्य शब्द से लेना ब्रह्मलोक को और अत्ये शब्द का अर्थ है लय प्रलय कार्य से अत्यय कार्यात्यय तो कार्य का अत्ये यानी प्रलय प्राप्त होने पर विनाश प्राप्त होने पर अंतिम दिन प्राप्त होने पर तो कार्यात्यय शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्मलोक का विनाश प्राप्त होने पर सती सप्तमी है कार्यात्यय सती वो ब्रह्मलोक का विनाश काल का मतलब पूरे संसार का विनाश काल वो कब प्राप्त होता है ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर कार्यात्यय हो जाता है अंतिम दिन आ जाता है उनका तो उस समय फिर क्या होता है ब्रह्मा जी तो ब्रह्मज्ञानी होने से मुक्त होंगे शरीर का मात्र विच्छेद होगा तो ओ तद अध्यक्षेण इसमें तद शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक और तद अध्यक्ष शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक के अध्यक्ष ब्रह्मलोक के स्वामी वो कौन है ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ तो तस्य अध्यक्ष तदध्यक्ष इसमें तत्कार अर्थ है हिरण्यगर्भ क्या नाम ब्रह्मलोक तत् अर्थ है तो ब्रह्मलोक के जो अध्यक्ष हैं ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हैं ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ और ये सह तो तद्यक्षेण सह का है हिरण्यगर्भेण सह वो अतः परम अतः परम में अतः शब्द का अर्थ है कार्य उपाधि और परम का अर्थ है निरुपाधिक अतः परम का अर्थ निकलेगा निरूपाधिक वो जो निरूपाधिक ब्रह्म है जो ब्रह्म शब्द का मुख्याार्थ है उसे प्राप्तवंती ऊपर से जोड़ देना उसे प्राप्त करते हैं का मतलब विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं पर ब्रह्म की प्राप्ति उन्हें हिरण्यगर्भ के साथ होती है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ तो कहा अभिधानात् अभिधानात् यानी श्रुति अभिधानात् श्रुति वचनात् श्रुति ने ऐसा बताया है अभिधानात् अर्थ है हा अभिपूर्वस्तुभाषण है धा धातु कार्थ अभिपूर्वक धा धातु कार्थ है कथन तो श्रुतिया कथनात, ये जो तयोर्धुमान अमृतत्व एति इत्यादि श्रुतिया है वह हिरण्य गर्भ के साथ मुक्ति उनकी होती है ये बता रही है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है कार्थ हिरण्य के साथ वे विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं ऐसा श्रुति से बताया गया है जिस कारण से श्रुति वचनों से ये निश्चित होता है कौन से श्रुति वचनों से ये तेनाली प्रतिपद्यमान इम मानव आवर्तन नवर्तनते तयर्धवायन अमृतत्व ये इत्यादि श्रुति वचनों को अभिधान शब्द से लेना इन श्रुति वचनों से हिरण्यगर्भ के साथ उनकी मुक्ति का वर्णन हो रहा है उनके अमृतत्व की प्राप्ति का वर्णन हो रहा है कथन हो रहा है इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो देखिए कार्य ब्रह्मलोक प्रलय प्रत्युपस्थाने सती कार्याय पदकार कर दिया सूत्रस्थ कार्या पद का अर्थ है कार्य ब्रह्मलोक प्रलय प्रत्युपस्थापने सति तो कार्य ब्रह्मलोक तो कार्य ब्रह्मलोक है हिरण्य गर्भलोक ब्रह्म सत्य लोक जिसको कहते हैं और उसका प्रलय प्रत्युपस्थापित होने पर का मतलब महाप्रलय का समय आने पर ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर यह कार्य पद का अर्थ निकलेगा तो कार्य ब्रह्म लोक प्रत्ये प्रलय प्रत्युपस्थाने सती तथा सम्यक दर्शना संत मनुष्य लोक में रह करके अहंग्रह उपासना क्रम मुक्ति की साधन भूता जिन्होंने की है और उपासक शरीर छूटने पर अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक गए हैं और वहाँ पर उत्पन्न सम्यक दर्शन ब्रह्मा जी से वेदांत स्वाध्याय करके सम्यक दर्शन है निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार वो है सम्यक दर्शन और वो उत्पन्न हुआ है जिनको प्राप्त हो गया है जिनको अहम ब्रह्मास्म ऐसा बौद्ध ब्रह्मा जी से वे तद्यक्षेण ये कार्याय का तो इतना अर्थ हुआ कि जब हिरण्यगर्भ की सौ वर्ष की आयु पूरी होती है तब जिनको जिनको ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ से अहं अहम ब्रह्मास्म ऐसा साक्षात्कार प्राप्त हुआ है वे क्या होते हैं कि तद्यक्षेण का अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भेण सह अतः परम अतः परम का अर्थ हैं विपा रहित निर्विशेष कार्य ब्रह्म से भी जो अ, उत्कृष्ट हैं वो परिशुद्धम अतः परम का ये अर्थ कर रहे हैं का परिशुद्धम यानी निर्विशेषम जिसको पठोपनिषद में तद विष्णो परम पदम करके कहा तो विष्णो परम पदम विष्णु है व्यापक तत्व व्यापनशील और उसका परम पद यानी पारमार्थिक स्वरूप वो है पुरुषोत्तम अक्षर उपाधि तथा अक्षर उपाधि से रहित पुरुषोत्तम पद और उसको कार्यापरम वो प्राप्त करते हैं कार्या तद सह अतः परम तक का यह अर्थ हुआ कहा ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति उनको हिरण्यगर्भ के साथ होती है विधेयकल्य की प्राप्ति कहा ये जो अभिधान है यानी श्रुति वचन है ये तेनाली प्रतिपद्यम इमम मानव आवर्तम नावर्तन्ते इत्यादि ये यही बता रहे हैं तो ये आगे कहते हैं कि इथम क्रम मुक्ति अनावृत्तियादि श्रुति श्रुतिभ्यो अभ्युपगंतव्या तो ये जो अनावृत्ति बताने वाले श्रुति के अभिधान यानि वचन हैं ये तेन प्रतिपद्यम इम मानव आवर्तन नवर्तंते न स पुनरावर्तते इत्यादि ये सब श्रुति यानि श्रुतिवचन क्रम मुक्ति को बता रहे हैं ये नहीं कि जिस शरीर से उपासना की उस शरीर के छूटते ही विधेयक कैवल्य प्राप्त कर ले एक जन्म उनका बीच में होगा ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जिसे अपुनरावृत्ति का हेतुभूत तो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त होंगे ये क्रम मुक्ति है क्रम मुक्ति को बता रहे हैं कहा कि सद्यो मुक्ति ही साक्षात्मुक्ति क्यों न मानी जा उपासकों को तो ब्रह्मा जी के साथ नहीं अर्चरादि मार्ग से जा करके वे निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं ऐसा क्यों न माना जाए तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि नहीं अंदसैव गतिपूर्विका पूर्विका पर प्राप्ति संभवती इतिपादितम अंधसा शब्द का अर्थ है साक्षात अंदसैव का अर्थ हो जाएगा साक्षादेव परप्राप्ति यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति साक्षात निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए किसी मार्ग की जरूरत नहीं है वो तो व्यापक है ना जिसको प्राप्त होना है उसका स्वरूप ही है उसकी प्राप्ति तो बस उपाधि की निवृत्ति मात्र है उपाधिभूत शरीर छूट जा तसे तावदे चिरम यावन विमोक्ष अथ संपत्से तो शरीर पात होते ही वो प्राप्त होता है तो उसके लिए फिर ये स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर लेकर के कहीं अरचिरादि मार्ग से जाने आने की जरूरत नहीं है इसलिए सद्यो मुक्ति ये नहीं होगा अंधसैव पर प्रप्राप्ति का अर्थ है सद्योमुक्ति तो नहीं अंधसैव गतिपूर्विका पर प्राप्ति संभवती ऐसा हमने पहले उपादन किया है निरूपण किया है आगे कहते हैं एक सूत्र कर लेंगे तो सिद्धांत पूरा हो जाएगा तो ये तेना प्रतिपद्यमाना इत्यादि श्रुतियां क्रम मुक्ति को बताती हैं न कि सद्यो मुक्ति को उपासक के ये बताया गया अब श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है वह स्मृति भी बता रही है उसका समर्थन कर रही है ये कह रहे हैं व्यास जी इस सूत्र से स्मृतेश्च स्मृतेश्च तो स्मृते च अने जो एक न प्रतिपद्यमाना इत्यादि श्रुति वचन बता रहे हैं वही अर्थक्रम रूप स्मृति से भी प्रतिपादित हो रहा है इस अर्थ की प्रतिपादक स्मृति भी विद्यमान है वो स्मृति बताई जा रही है कि स्मृति स्मृतिरपी एतम अर्थम अनुजाती अनुजाना अनुमोदन करती है श्रुति के द्वारा बताए गए अर्थ का अनुमोदन स्मृति भी करती है, है। ब्रह्मणा सते सर्वे संप्राप्त प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मा प्रवेश परम इति ये स्मृति है तोते सर्वे ते सर्वे शब्द से स्मृति में ग्रहण करना है जो जो क्रम मुक्ति की साधन भूत अहंग्रह उपासना करके मनुष्य शरीर से ब्रह्मलोक में गए हैं मनुष्य शरीर में रहते हुए क्रम मुक्ति की साधन भूत सांडिल्य आदि उपासनाओं में से कोई न कोई उपासना परिपक्व हो गई है जिनकी और फिर अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में गए हैं और वे ते सर्वे उनके विशेषण हैं क्या क्या विशेषण हैं कृतात्मान एक विशेषण है उत्तरार्ध के प्रारंभ में कृतात्मान इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण तो कृतात्मा का अर्थ है शुद्ध बुद्धि वाले यद्यपि ब्रह्मलोक में जाते हैं तो शुद्ध बुद्धि वाले जाते हैं बीच में कोई किलबिश होगा तो वो वैतरणी में बह जाते हैं वो नदी पार नहीं कर पाते पापी लोग को ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए वैतरणी पार करनी पड़ती है ना पुराणों ने बताया और पापी होंगे दूषित चित्त वाले होंगे तो वे तरणी में बह जाते हैं पार नहीं होते वो नदी पार करके आगे जाना होता है तो ब्रह्मलोक में गए हैं तो शुद्ध चित्त ही है लेकिन फिर यहां पर कहा जा रहा है मुक्त होने के लिए शुद्ध चित्त तो ब्रह्मलोक में तो दो प्रकार के जाते हैं ना प्रतीक उपासक भी जाते हैं उनकी तो इस कल्प में पुनरावृत्ति नहीं होनी है भविष्य में दूसरे कल्प में पुनरावृत्ति होनी है इसलिए कृतात्मा शब्द का अर्थ लेना सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिन्होंने वे सम्यक ज्ञान है निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार ब्रह्मा जी से जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे कृतात्मा शब्द का अर्थ है उत्पन्न सम्यक ज्ञानसंत भाष्य में जिनको कहा गया था पूर्व सूत्र के उनको यहाँ पर स्मृति में कृतात्मान शब्द से कहा जा रहा जिनको ब्रह्म विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त हुआ वे सब सब्न ते सर्वे ये कृतात्मन ते सर्वे वहां पर निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे सब ते सर्वे शब्द का अर्थ निकलेगा क्या करते हैं तो कहते हैं प्रतिसंचरे संाप्ते सति इसमें प्रतिसंचर शब्द का अर्थ है महाप्रलय महाप्रलय होता है हिरण्यगर्भ की सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर तो प्रतिसंचरे संाप्ते सती का अर्थ है हिरण्यगर्भ की आयु पूरी हो जाने पर महाप्रलय का समय आने पर ब्रह्मणा सह परम पदम प्रवेश ब्रह्मणा सह परम पदम प्रवेश तो जब ब्रह्मा जी परम पद को प्राप्त कब करते हैं परम पदम प्रविशंती का अर्थ है परम पदम प्राप्तवंती पर पद की प्राप्ति करने का अर्थ है तदरूप से अवस्थित हो जाना ब्रह्म रूप से अवस्थित होना स्वरूप अवस्थित हो जाना तो ब्रह्मा जी का स्वरूपावस्थान होता है उनकी आयु समाप्त होने पर उनका शरीर छूटने पर विदेह कैवल्य होता है तो इनको भी ब्रह्मा जी के विधेयक कैवल्य के साथ विधेयक कैवल्य की प्राप्ति होती है उन सब को ये स्मृति बता रही है इस स्मृति का तस्मात भाष्य में एक वाक्य और है कि तस्मात कार्य ब्रह्म विषया गति ही श्रुयते इति सिद्धांत इसलिए जो भी अर्चिरादि मार्ग से जाकर के प्राप्त हो रहा है वह परब्रह्मनी होगा कार्यब्रह्म ही होगा इसलिए स ये नमय्यस्त ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्यब्रह्म ही होगा पूर्व प्राप्त होने से तो कार्यब्रह्म विषया गति ही तो गंतव्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म है परब्रह्मनी ब्रह्म ये सिद्धांत इस अधिकरण का निश्चित होता है थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए प्रतिसंचर शब्द का स्मृति स्थ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कार महाप्रलय और तस्मिन प्राप्ते तो प्रतिसंचरे संाप्ते का अर्थ निकला महाप्रलय के प्राप्त होने पर हिरण्य हिरण्य गर्भ से अंते शब्द का अर्थ करते पर है वेष्टि जीवों की अपेक्षा पर हैं हिरण्यगर्भ और उसका अंत अन्त, यानी अंतिम समय प्राप्त होने पर तो हिरण्यगर्भस्य गर्भ का अर्थ है समष्टि लिंग शरीर रूप विकार अवसाने तो हिरण्यगर्भ का जो उपाधिभूत तो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसका जब अवसान प्राप्त होता है अवसाने प्राप्ति सती ब्रह्म लोक निवासीन कृतात्मान शुद्ध धीय यानी तत्र उत्पन्न सम्यक धिया, ये कृतात्मान का अर्थ कर दिया तो ब्रह्मलोक में रहने वालों में जो कृतात्मा है तो ब्रह्मलोक में रहने वालों में से सबके सब, सब ब्रह्मज्ञानी ही हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है उनका ब्रह्मलोक के कार्यक्रम करण संघात में आत्माभिमान रहेगा यह अध्यास है वो भी अनात्मा है ब्रह्मलोक का कार्यक्रम संघात भी और उसी को मैं मानना ये अकृतात्म अकृतात्मा है वे उनको कृतात्मा नहीं कहा जाएगा और कृतात्मा है जो अनात्मा है हिरण ब्रह्मलोक का भी कार्यक्रम संघात उसे मैं न मान करके जो उपनिषद प्रतिपादित निर्विशेष ब्रह्म है उसे ही मैं के रूप में करामलक अनुभव कर रहे हैं वे कौन करेंगे जिनको ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त है वे ही करेंगे वे कृतात्मा है तो ब्रह्मलोक निवासी लोकों में जो कृतात्मा है तत् उत्पन्न सम्यक ज्ञाना है वे सब ब्रह्मा जी के साथ परब्रह्म में अवस्थित होते हैं ये कहा जा रहा है? कि परम पदम हाँ, ये तो तत्र तम्यक सर्वे ब्रह्मणा मुच्य मन न सह परम पदम इति योजना उस स्मृति का ऐसा अन्वय करना कि ब्रह्म ब्रह्मा जी मुक्त हो रहे हैं उनका शरीर छूटने पर विधेयक कैवल्य को प्राप्त कर रहे हैं तो विधेयक कैवल्य को प्राप्त करने वाले ब्रह्मा जी के साथ ये सब भी विधेयक कैवल्य को प्राप्त करते हैं जिनको जिनको वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान हो गया वे सब और बाकी का प्रकृति में लय हो जाता है और फिर इस कल्प के प्रलय के बाद में दूसरा प्रल्... जो कल्प प्रारंभ होता है उसमें आ जाते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोकात्नराविजुन गीता में जो कहा गया कि ब्रह्म लोक में गए हुए की भी पुनरावृत्ति हो जाती है जिनको वहां पर ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ उनकी प्रतीक की एवं सिद्धांतम उगतवा अब ये सिद्धांत का हो गया ये जो नंबर दिए हैं वो बारह तक दिए हैं चलो बारह तक देने से ठीक ही हैं यहाँ ग्यारह नंबर देते यहाँ तक ग्यारह तक नौ दस ग्यारह इति योजना के पास में नौ दस ग्यारह ये नंबर होने चाहिए फिर एवं सिद्धांतम उगतवा तेन निरस्तम पूर्व पक्षम आह ये जो बारहवें सूत्र का अवतरण भाष्य है उसकी अवतरण टीका है ये इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे ओम पूर्ण मदह